विश्व सागर हम तस्य द कमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवाई सागरजातम्। सहगण रघुनाथन्व तैत सूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापादान सह गणलता श्री विशाखान्वता आजालबितुजौ कनक संकर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौ द्वजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण नारायण नमस्क नरम चरोतम दवीं सरस्वती व्या तय मुदीर वाछाकुभ्य कृपातुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कृणाबराशे हे दुर्गतजन दयावलोक हे भट्टयुग्सुमते रघुनाथदास श्रीजीवे कन्मतीदया तुलसी गम वना च पुराण पठनम तरंदावंद मंगल माधव महोत्सव महाकाव्य पूर्व प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी पाद जी के अभिसार का वर्णन कर रहे थे तैतीसवीं श्लोक से प्रारंभ करेंगे 10 श्लोकों के कुलक में श्री प्रिया की जो अपूर्व दशा अभिसार करते समय सखीगण जैसे श्री प्रिया के साथ में अत्यंत अत्यंत वार्तालाप करती हुई जैसे पधार रही हैं और श्री प्रिया की अत्यंत उत्सुक जो दशा है उसका वर्णन कर रही हैं कराई थे श्री किशोरी जी हरे पदव्याम अथ कोमलांगी स्तब्धवा महु प्रेम भरण जगलऊ वार्तालाप करती हुई श्री श्याम के जहां श्याम विराजमान हैं उसके निकट वन में श्री प्रिया जी पधार आई हैं ये निरूपण कराए श्री नुकुंज मंदिर का बाहर से श्री किशोर जी दर्शन कर रही हैं श्रीमद वृंदावन की शोभा का जिस वन में श्री श्यामचंद्र विराजमान हैं और श्री प्रिया अभिसार करके आई हैं उस वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रही हैं तैतीसवां श्लोक है कि क्यों ही है ना अच्छा पैंतीसवा है हाँ अच्छा पैतीसवें श्लोक में श्री राधे का वृंदावन की शोभा जो हैं उनका वर्णन कर चुकी हैं अब जितनी भी सखीगण उनके साथ में वार्तालाप वार्तालाप हो है कि लसन तो राधे तब कुंज पुंजे विनोद सौभाग्य विधा विदूरे वृंदावन से अपूर्व लक्ष्मी एक चेतान जड़ी करोती सखियों की एक अद्भुत बात है कि ये कोई भी बात कहेंगे तो उसमें प्रिया लाल इन दोनों के हृदय में कहीं प्रेम का उद्दीपन कर देंगे कोई ना कोई बात ऐसी कहेंगी जो घुमा फिरा करके लक्ष्य जो है वो युगल के मिलन को आगे बढ़ाना इनकी प्रीति को बढ़ाना यही उसका लक्ष्य है तो सखी उस समय कह रही हैं कि लसन तो राधे तब कुंज पुंजे बिनोद सौभाग्य विधा बिंदूरे सखी ये कुंजे सामने जो दिख रही हैं ये कुंजे बड़ी अद्भुत हैं हे राधे तब कुंजपुंजे लसंतु ये तेरी जो कुंजपुंज हैं कुंजों का समूह वो तो अपूर्व रूप से सुशोभित है ही सौभाग्य विनोद सौभाग्य विधा विदुरे इनमें जो विनोद है जो सौभाग्य है अर्थात तुम युगल का जो अपूर्व मिलन वो तो विराजमान है वो लसन तो बिदूर है वो तो बड़ी दूर की बात है उसका वर्णन कहां तक किया जाए वो तो दूर की बात है वृंदावन सेम अपूर्व लक्ष्मी आह सखी देख वृंदावन की ये जो अपूर्व लक्ष्मी है इसका ही क्या वर्णन करें कुंज का वर्णन तो बड़ी दूर की बात कुंज के पहले जो वृंदावन है चारों ओर उस चारो ओर के वृंदावन के उस दुश्यावली का उस पेनोरामा का वर्णन करना ही अद्भुत है जो मुख्य कुंज हैं उस कुंज की बात तो बड़ी दूर की बात परंतु कुंज के साथ साथ जो कुंज जहां जिस वृंदावन में विराजमान है उस प्रवेश का वर्णन करना वो भी अद्भुत होकर के विराजमान है वो जो अपूर्व शोभा है वन की वो वन की शोभा भी अद्भुत होकर के विराजमान है कि वृंदावन से हम अपूर्व लक्ष्मी शिव वृंदावन की ये अपूर्व लक्ष्मी है एक ही वो चेतान से जड़ी करोती अभी तो बाहर का ये जो वृंदावन का स्वरूप है ये ही हमारे चित्त को जड़ीभूत कर रहा है मुख्य जो उपकुंज हैं, उनकी शोभा तो बाद में वर्णन करेंगे पहले जो चारों ओर की जो अपूर्व शोभा दिख रही है ये शोभा ही वन की शोभा ही हमको विमोहित कर रही है तो राधे तब कुंज पुंजे विनोद सौभाग्य विधा विदूरे लसंतु तेरी कुंज कुंजपुंज इनमें जो अपूर्व विनोद और जो अपूर्व सौभाग्य विराजमान है वो सौभाग्य की विधा विधा मन सौभाग्य के विभिन्न प्रकार सौभाग्य के विभिन्न जो पद्धतियां हैं सौभाग्य की वे उनकी बातों तो अपूर्व दूर रही माने सौभाग्य को प्रकट करने की पद्धति यहां पर नृत्य हो सकता है यहां पर गायन हो सकता है यहां पर कोई नाटक कोई पहेली यहां पर कोई अपूर्व प्रकार से चित्र रचना कोई अपूर्व प्रकार से कोई नए बेश परिवर्तन करके कोई लीला तो जो भी ये सारे प्रकार होंगे इनको कहेंगे विधा जैसे साहित्य एक विधा साहित्य एक पद्धति है अब साहित्य में नाटक कहानी उपन्यास निबंध ये सारी साहित्य की विधाएं हो जाएंगी विधा माने एक ही वस्तु को प्रस्तुत करने की विभिन्न जो पद्धतियां हैं विधियां हैं वे विधिया विधा विधा कहलाएंगी तो केली की और सौभाग्य की विभिन्न जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों का कहां तक वर्णन किया जाए तेरी विलास की कुंज में विभिन्न जो केली की पद्धतियां होंगी उन केली की पद्धतियों का वर्णन करना विलास की पद्धतियों का वर्णन करना उसका तो कहां तक वर्णन किया जाए अभी सके इन नुकुंज मंदिर के चारों ओर के परिवेश को ही वर्णन कर सकना यही बा अद्भुत है यहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं जो पेनोरमा है चारों ओर का सामान्य जो दिशावली है वो उस दृश्यवली का वर्णन करना ही अद्भुत हो करके विराजमान है तो वृंदावन अपूर्व लक्ष्मी वृंदावन की ये अपूर्व लक्ष्मी है जो लक्ष्मी ही एक ही वो चेतान से जड़ी करोती पहले तो वृंदावन की यह शोभा दर्शक को जो भी वृंदावन में आता है उसके चित्र को बशीभूत कर देती है वृंदावन की शोभा उसका वर्णन कर रहे हैं कि पुष्पेश पूर्ण हां वर कृष्ण लादी विभूषणम कृष्णतम ममात्मा समीहते गते कृष्ण विवाद्य सख्स युष्म बसे कृष्ण वनम विधातुम श्री किशोर जी जैसी वृंदावन की ओर देखती हैं वृंदावन की ओर देख करके किशोरी जी कहने लगी सखियों ने कहा वृंदावन की शोभा बड़ी मोहित करती है तुरंत ही श्री किशोर जी ने बृंदावन की ओर देखा और उत्तर देती हुई वृंदावन की शोभा का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि सखी है वृंदावन तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी शोभा कामदेव किसी शोभा हो कामदेव को सबसे ज्यादा सुंदर माना गया क्यूपीट कामदेव जो है उसको सबसे ज्यादा सुंदर माना गया परंतु उसकी सुंदरता के आगे वृंदावन की सुंदरता के आगे कामदेव की सुंदरता कहीं टिकती नहीं जैसे तो पूर्णेशु पुष्पेशु पूर्णा वृंदावन तो जैसे कामदेव पुष्प ईशु माने बाण माने कामदेव का एक नाम है पुष्प कामदेव के बाण फूलों के बने हुए हैं तो कामदेव जैसे पुष्पेशु है माने पुष्प बाण से युक्त है इसी प्रकार वृंदावन भी पुष्पेशु पूर्ण फूलों से भरा हुआ है श्लेष अलंकार का प्रयोग हो गया पुष्पेशु ये सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग हो गया और पुष्पूर्ण यह कामदेव के लिए हो गया फूलों के बाण से ये वृंदावन कामदेव जैसे परिपूर्ण है ऐसे श्री वृंदावन भी फूलों से आ, भरा हुआ है पर कृष्ण लादे विभूषण आज बर कृष्णल कृष्णल कहते हैं श्याम रंग जैसा जैसे आ, कोई कहे ब्लैक एंड ब्लैकिश तो ब्लैकिश कहकर के जैसे संबोधित किया जाएगा ऐसे कृष्णल का मतलब है कृष्ण भाव भंगिमा से युक्त हो करके शामल शामलता जो है उस शामलता से कृष्णलता या शामलता शामलता शामलता प्रयोग को जानते हैं हम लोग तो ये वृंदावन शामलता से परिपूर्ण होकर के विराजमान अर्थात ये वृंदावन सर्वत्र सर्वत्र सस्य श्यामल भूमि से परिपूर्ण होकर के हरी भरी सस्य श्यामल भूमि से यह परिपूर्ण होकर के विराजमान है तो वर कृष्णल आदि विभूषणम ये कृष्ण रंग के द्वारा अर्थात हरी भरी पत्ती फूल डाली झाड़ी उन सबों से युक्त होकर के ये वृंदावन कृष्णल तासे युक्त होकर के श्यामलता तासे युक्त होकर के विराजमान है जैसे कि कामदेव के विषय में भी कहा जाता है कि वो कृष्णल आदि विभूषण बुक कामदेव का स्वरूप कामदेव का श्रृंगार वो भी श्री कृष्ण जैसा है माने बनमाला पुरानी राजस्थानी कई जगह जहां पर राग राग्नियों के चित्र निरूपण किए गए हैं उन राग रागनी के चित्र में बसंत राग का स्वरूप बिल्कुल कृष्ण का स्वरूप ही बना गया है माने वो ही मयूर मुकुट वैशी पीताम्बर बनमाला ये वसंत राग के जहां राग का चित्रण किया गया सारे राग रागनी जो हैं उनके भी विभिन्न चित्र हैं भैरवी राग का वो भैरव सागी का स्वरूप सिंह के ऊपर बैठी हुई देवी जैसा उसका स्वरूप इसी प्रकार जितने भी और जो राग हैं टोड़ी राग ये वो जितने भी राग हैं उन सबों के अलग अलग चित्र पुराने प्राप्त होते हैं और अनेक अनेक जगह म्यूजियमों में वो चित्र विराजमान हैं तो इनमें कामदेव का और बसंत राग का जो स्वरूप वर्णन किया गया वो बसंत राग का स्वरूप ठीक श्री कृष्ण जैसा ही बसंत राग का स्वरूप है तो वर कृष्ण लादी विभूषण श्री कृष्ण जैसे विभूषणों को धारण करते हैं वैसे ही विभूषणों से युक्त ये श्री वृंदावन भी अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहा है मन श्रेष्ठ कृष्णम लाति माने कृष्ण जिस शोभा को धारण करते हैं वैसी ही विभूषणों को धारण करके ये शिव वृंदावन भी अपूर् से विराजमान हो रहा है वर कृष्ण लाद विभूषणम अब ये शिव वृंदावन भी कैसा है बिलकृष्णतम अरे साके ये वृंदावन भी मुझे कृष्ण जैसा ही दिखता है ममात्मा समीहते अरे सखी मेरा मन तो इस वृंदावन का दर्शन करके प्यारे की रूप माधुरी का ही दर्शन करता है और यहां पर हम लोगों के लिए एक बड़ी काम की बात हो गई कि श्रीमद वृंदावन भगवान के स्वरूप से कृष्ण के स्वरूप से अभिन्न है श्याम जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं वृंदावन में किशोरी जी की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं श्याम जब वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो उसमें श्री प्रिया जी को देखेंगे प्रिया यदि प्रवेश करेंगी तो उसमें श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन करेंगे और सखीगण प्रवेश करेंगी तो वृंदावन तो में युगल विलास का दर्शन करती हुई विराजमान ये सामान्य रीति है सखीगण वृंदावन में तमाल वृक्ष देखेंगी उसको कृष्ण देखेंगी उसके ऊपर लिपटी हुई लता को देखेंगी मन में विचार करेंगी आह कैसे श्री प्रिया उनके संग में श्याम सुंदर गलवैया देकर के विराजमान है तो वृंदावन का दर्शन करके वो ही शोभा का दर्शन करेंगे श्याम सुंदर जब वृंदावन में दर्शन करेंगे प्रवेश करेंगे तो वे वृंदावन को राधिका रूप में ही देखेंगे और यही कहेंगे यथा राधा प्रिया विष्णु हो तस्या कुंडम प्रियम तथा जैसे राधिका हैं वैसे ही श्री राधा कुंड है राधा कुंड में जो चमक निकल रही है वही मानो के अंग की चमक है राधा में जैसे सोपान थल उथल दिख रहे हैं वो श्री प्रिया के श्रीअंग के ही थल उथल हैं जैसे राधाकुंड में सुंदर कमल खिल हैं ऐसे नेत्र कमल कपोल कमल अधर कमल वक्ष कमल हस्त कमल चरण कमल सारे कमल वहां पर विराजमान हैं जैसे वहां पर सुख पिक वृंदावन में आवास कर रहे हैं वो मानो प्रिया की ही नासका शोभा को प्राप्त कर रही है प्रिया का ही कंठस्वर पिक के रूप में विराजमान हो रहा है भोरा यहां पर घूम रहे हैं मने अलकावली ही मुख के ऊपर विराजमान हो रही है तो श्री राधा कुंड उनकी शोभा श्री श्यामचंद्र किशोरी जी जैसी और गुणवी किशोरी जी जैसे परम कोमल शीतल जैसे राधा कुंड श्री राधारणी प्रेम को प्रदान करने वाली इसी प्रकार श्री राधा कुंड भी प्रेम का दान करने वाले तो यथा राधा प्रिया विष्णु बिल्कुल यही टीका की है जीव को समझी की टीका है उज्जवल में जहां पर राधा प्रकरण दिया वहां पर यह श्लोक दिया और इस श्लोक की टीका में यथा राधा प्रिया विष्णु ये कहकर के श्री राधिका के गुण राधिका का रूप राधिका की मधुरमा राधिका की कृपालता प्रेममयता ये सब श्री राधा में श्री वृंदावन धाम में जीव गोस्वामी जी की तो दिखाई और वो ही प्रसंग लेखक तो एक ही है उज्जवल टीका के और माने यहां पर तो ये वही प्रसंग उसी प्रसंग को निरूपण कर रहे हैं कि श्री वृंदावन श्री प्रिया इसी तरह से वृंदावन में कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हैं तो कृष्ण तमम श्री वृंदावन कृष्ण तम होकर के कृष्ण के स्वरूप में ही अरे सके मुझे दिख रहे हैं महात्मा समीहते मेरा आत्मा माने मन समीहते माने श्री को कृष्ण रूप में ही देखता है कृष्णम इवाद्य सख्यो युष्म बने कृष्ण बनम विधा और अब मैं ये चाहती हूं कि कृष्ण बनम युष्म बसे विधा कि ये कृष्ण कृष्णवन आज तुम्हारे अधीन हो जाए अर्थात तुम श्रीमद वृंदावन की इस शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान हो और ये कृष्ण कृष्णवन तुम्हारे अधीन हो जाए अरी सखी तुम इस वृंदावन में जैसे चाहो वैसे प्यारे को विलास करवाती हुई विराजमान हो ये तुम्हारे अधीन हो जाए कहने का मतलब है कि जैसे प्रिया अपने आप को सखी को समर्पित कर रही हैं कि तुम जैसे हमको नचाओगे हम तो वैसे ही नाचेंगे तो ऐसे श्री प्रिया वर्णन हैं कि पुष्पेश जैसे कामदेव पुष्प बाणों से पूर्ण है ऐसे श्री वृंदावन भी पुष्प बाणों से पूर्ण है जैसे कामदेव वर कृष्णल विभूषणम श्याम रंग की अंगकांति श्याम रंग के विभूषण को धारण करके विराजमान है इसी प्रकार श्री वृंदावन भी आज शष्य श्यामल कृष्णल विभूषणों को धारण करके श्याम को धारण करके ये वृंदावन भी विराजमान है कृष्ण तमम जैसे श्याम सुंदर आकर्षक ऐसे वृंदावन भी कृष्ण तमम आकर्षक होकर के विराजमान है महात्मा समीहते कृष्णम एवं अरी सखी मेरा हृदय तो शिव वृंदावन को कृष्ण की तरह से ही समीहत मे देखता है युष्म बने कृष्ण बनम विधा तुम अरी सखी मैं ये चाहती हूं कि इस वृंदावन के ऊपर अब तुम्हारा अधिकार हो जाए जैसे श्री श्याम उनके श्याम को ये श्री सखियों के अधीन करती हैं किशोरी जो ऐसे ही आज वृंदावन को भी सखियों के अधीन कर रही हैं तो बिलास जैसे सखियों में के पर चलता है जो का बिलास नहीं है वो सखियों का विलास है सखी जैसे चाहेंगे वैसे प्रियलाल का विलास कराएंगे ऐसे ही इस वृंदावन को भी अरे सखी मैं तुम्हारे अधीन करना चाहती हूं अर्थात इस वृंदावन में तुम श्री श्याम सुंदर को जैसे सेवा करना चाहो इसी प्रकार वृंदावन में अपनी स्वेच्छा के अनुसार वृंदावन की सेवा करते हुए विराजमान हो और ये वृंदावन तुम्हारे अधीन हो जाए अर्थात तुम इनकी परिपूर्ण रूप से सेवा करते हुए विराजमान हो जाओ तो यशमत बने कृष्ण बनम विधा तुम्हारे बस में ही कृष्ण बन को मैं बनाना चाहती हूं फुल्लत प्रसूनई पुलक प्रवाल वृंदार भंगई विपिनम बकारे हे प्रत्यंग्रे वायुवे ते बरो सखी इस बात को सुनकर के ये कह रही हैं बोले अरी सखी श्रीमद वृंदावन जो है वो झुक कर के वृंदावन की पवन ये आपको ही प्रणाम कर रही है सखियों उत्तर देती हुई कह रही है सखियों की वार्तालाप चल रही है कि फुलक पशु नहीं वृंदावन में फूल खिल रहे हैं और पुल के प्रवाल ही प्रवाल माने नए पत्ते यहां पुलकित हो रहे हैं और बदारु भृंगई वृंदावन के जो भृंग हैं वो ही वृंदारु भृंगई वृंद माने गायक वृंद माने तुम्हारी महिमा का गायन करने वाले ये बंदी जन होकर के सूतमागत बंदीजन होकर के बंदारु भृंदई ये वृंदावन के वृक्ष भुण, भृंग ये ही मानो अरी सखी तेरी स्तुति करने वाले सूत मागत बंदीजन है वृंदारक वृंदारु माने बंदीजन स्तुति करने वाले होकर के ये विराजमान है वृंदारु माने गायक होकर के भृंग विराजमान है ऐसा विपिनम बकारे ये वृंदावन का बकारी माने श्री श्याम का ये वृंदावन है बकारी मान जिन्होंने बकासुर का वध किया और बकासुर जिनको मुख में ले सकने में समर्थ नहीं हुआ श्री कृष्ण तो स्वाभाविक बाल्य उचित तो उत्सुकता में अरे इतना बड़ा कौन सा जीव है ऐसा विचार करके बकासुर के पास में गए और बकासुर के में बदला लेने के लिए कि मेरी बहन को इसने मारा है मैं अपनी बहन का बदला लूंगा ये कहकर के वो कृष्ण को अपने मुख में ले गया परंतु तो निगल नहीं सका है मन में विचार कर रहा है कि हाई उसके मुख में जाते ही लीला शक्ति ने बकासुर के मुख में ऐसा जलन पैदा कर दी कि वो ये कह रहा है कि मैंने कृष्ण को खाया है कि कोई अग्नारे को ही जलती हुई अग्नि को ही खा रहा हूं ऐसा कहकर उसने श्री कृष्ण को उगल जब दिया सारे सखा कन्हैया को छाती से लगा रहे हैं बोले भैया तू कहा चलोगे हाय हम तो यह समझ रहे कि वृंदावन की शोभा है, और तू कहीं या तो यानी खाए तो ना लियो पर तो उगल दिया ऐसा कहकर के सारे सखा उस समय कृष्ण के को अपने हृदय से लगा रहे हैं परम आनंदित हो रहे हैं सारे सखा पूछ रहे हैं बोल भैया बगुला के दांत हो ना आप बोले भैया गए तो है तो ध्यान नियो अब के जाऊं, इसका मतलब है भयभीत नहीं है जरा भी भयभीत नहीं है खेल खेल में ही पहले गए और अभी भी खेल खेल में गए हैं सारे सखा कर रहे बोले बगुला के, के दांत के ना बोले भैया ध्यान नहीं दियो अब के जाऊं अब ये बगुला मन में विचार कर रहा है बकासुर मन में विचार कर रहा है कि ये कृष्ण को मैं निगल तो नहीं सकूंगा क्यों तो मैंने एक बार प्रयास करके देख लिया मुख में रखते ही तालुओं से आग लग गई उगलना पड़ परंतु तो इस बार चो से ही चीर करके रख दूंगा फाड़ करके रख दूंगा यह मन में विचार करके जो अपनी चोंच आगे करके कृष्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए आया श्री कृष्ण ने तो लपक करके इसकी दोनों चोंचों को पकड़ लिया है और कह रहे हैं रे ये तो ची ची करके फड़फड़ा रहा है आप कह रहे हैं नक थमो तेरे दांत है कि नाक ऐसा कहकर के जबरदस्ती जब दोनों चोचों को आपने खोला चीर करके फाड़ करके इतने में ही पाक पृथ्वी के ऊपर डाल दिया सब वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जयकार कर रहे हैं सखाओं से कह रहे हैं भैया कोई काम को खिलौना ना है हाथ लगाते ही फट्टे फटे जाए ऐसा खिलौना का काम को अरे कोई थोड़ा खिलौना ऐसा तो होना चाहिए जाके संग में कछु खेले या संग में तो कछ खेलो ही ना है सके ये तो हाथ लगाते ही फट्टे है गो ऐसा कह करके सब आनंदपुर पढ़ा रहे हैं तो ये बकारी कहकर के ये दिखाना क्योंकि वीर रस शंगार रस का सहयोगी रस है अद्भुत रस श्रृंगारस का सहयोगी रस है जो सक्ष रस है दास्य रस है ये यह रस के सहयोगी रस हैं बात्सल्य रस श्रृंगार का विरोधी रस है रस श्रृंगार का विरोधी रस है परंतु तो वीर श्रृंगार का विभसर श्रृंगार का विरोधी रस है वीर श्रृंगार का सहयोगी रस है मित्र रस है तो बकारी कहकर के मित्र रस का स्मरण कर रही हैं, प्यारे के पराक्रम के द्वारा प्रियागणों का प्रेम और ज्यादा बढ़ता हुआ विराजमान है तो विपिनम बकारी ये बकारी का मनुष्री कृष्ण का ये विपिन अपूर्व रूप से फूलों से युक्त है जहां पर भोरे गायन कर रहे हैं जहां पर पुलक प्र, प्रवा नए पत्ते रोमांचित होकर के विराजमान है खिल रहे हैं प्रत्यंग आनमतम ऐसा ये वृंदावन हे श्री राधिके आपके चरणार बिंद में प्रणाम करते हुए विराजमान हैं और फूलों को उड़ा उड़ा करके ला करके आपके चरणारविंद में पुष्पांजलि ये वृंदावन समर्पित कर रहा है हवा चलती है हवा के साथ में पुष्प और पुष्प की गंध ये उड़ के श्री विश्वानंदनी राशेश्वरी श्यामा श्री किशोरी जो राशेश्वरी के श्री चरणार बिंद में आकर के वो जो पुष्प गिरते हैं उन पुष्पों को गिर गिरते हुए देख करके सारी सखी कह रही है कि प्रत्यंग ही ते अंग्री मन चरण प्रति अंग्रीम बार बार तेरे चरणों में आकर के वायु भी आनमंतम वायु के द्वारा ये पुष्प तेरे चरणारे आनमतम प्रणाम पूर्वक समर्पित किए जाते हैं और मूर्धानमत अधार और मानो ये वृक्ष इत्यादि सबके सब, सब मूर्धानमक ये वृंदावन अपने सिर से तेरे चरणारविंद की वंदना करते हुए अर्पयते पुष्प समूह को ही अर्पित करते हुए विराजमान हो रहा है हे वरोरु वरोरु मने हे सुंदरी जिनकी श्रीअंग जिनके श्री चरण परम सुंदर विराजमान है तो वे सुंदर वरोरु वर माने श्रेष्ठ हैं उरु माने जिनके श्रीचरण श्रीचरणों की जो शोभा है वो अपूर्व से सुंदर उरु की शोभा श्री चरणों की शोभा बड़ी सुंदर होकर के विराजमान है ऐसी जिनकी शोभा है वरोरु ये उरु माने जंघा या चरण वे परम सुंदर होकर के जहां केले के समान विराजमान हैं या उरु जो है वो इस भाग को कहते हैं हाथ का बगल का ये जो भाग इस तरह से जिनके श्रीचरण विराजमान उरु वर उरु या जंघा जिनके केले के समान सुंदर श्रीचरण की शोभा विराजमान है उनका नाम है वर तो वे हे ये वृंदावन ब्रिन्दावन, वृंदावनम वायु भी आनमंतम मूर्धानम ते प्रत्यंग्री अर्पैती ये पुष्पी इत्यादि को तुम्हारे प्रत्यंग्री तेरे चरणों के प्रति समर्पित करते हुए बिराइमान हो रहा है फुल पसुनई फूलों को साथ में लेकर के पुल कप्रवालाई नए पत्तों को साथ में लेकर के बृंदारो भृंगई गायन करने वाले जो बंदी जन हैं स्तुति करने वाले उनको साथ में लेकर के विपिनम ये शिवृंदा विपिन यह प्रत्यंग तेरे चरणारृंद में वंदना कर रहा है और वंदना करते हुए वायु भी आनवंतम वायु के द्वारा झुकते हुए तेरे चरणों में झुकते हुए मूर्धानम अपने सुर को माने वृक्षों की जो चोटी है उन चोटी को डालियों को नीचे झुकाते हुए ये अर्पयते बरो पुष्पों को ही समर्पित करता है अर्पा लते नहीं है अर्पयत ला जगह या है कहीं मिस है तो वो तुम्हारे चरणार्बिंद में पुष्प इत्यादि को अर्पित करते हुए विराजमान हो रहा है रूपक अलंकार का प्रयोग है अतश्योक्ति अलंकार का श्रीमद वृंदावन सिद्धांत है भी चिन्मय होकर के विराजमान है और श्री वृंदावन उनका मानवीकरण करके परसोनिफिकेशन करके यहां पर एक रूपक के रूप में अत्योक्ति के रूप में भी श्री वृंदावन पुष्प इत्यादि को भोरों के माध्यम से समर्पित कर रहा है तो उत्प्रेक्षा और रूपक रूपकोत्प्रेक्षा यहां पर दोनों अलंकार अपूर्व से बिराइम वृंदाष्टी पुष्प सिता सख् सर्वत्र कृष्ण स्फुरण करोती स्फूर्ति तदीयां अपनता रक्तम जब श्री किशोरी जी ने ऐसा कहा तो किशोर जी के वचन सुनकर के अब सखी उत्तर दे रही हैं परस्पर बात चर्चा चल रही है सखियों की अब ये सखियों के बचन है कह रही हैं कि वृंदाट भी कि अरे सखियों वृंदाट भी पुष्प सतापी ये वृंदावन फूलों से सित माने पुवा हुआ है सित कहते हैं सला हुआ पुवा हुआ गुथा हुआ यह फूलों से गुथा हुआ वृंदावन पुष्प सित वावन सर्वत्र कृष्ण स्मरणम करो देखो देखो हमारी सखी कैसी बाबरी हो रही है ये जो बिहार में कैसी बिलास में श्याम सुंदर के साथ में मिलन में कैसी ये उन्नतता हो रही है श्री श्री भट्टी जी ने एक पद में अनुपण किया बाबरी बहरण बड़ा सुंदर शब्द है उनका बाबरी बहरण तो आज श्री कैसी बाबरी बेहरन में विराजमान है इनकी बाबरी बेहरन का क्या अनुरूप वृंदावन में बिहार करते हुए कैसी ये बाबरी होती हुई चली जा रही है कृष्ण स्फुम करो ये सखी जहां भी देखती है उसे कृष्ण का ही स्पूर्ण होता है स्फूर्ति तनियाम आप कुरया आज श्याम सुंदर की स्फूर्ति को सर्वत्र सर्वत्र प्राप्त करती है अर्थात शिव में इसे प्यारे ही कभी आविर्भाव होकर के सामने दर्शन देते हैं कभी स्वप्न में दर्शन देते हैं कभी कल्पना में यह प्यारे का दर्शन करती हुई विराजमान होती है बिरा में भी श्याम सुंदर की स्फूर्ति इसको निरंतर निरंतर हो रही है कभी भावना में सर्वत्र कृष्ण देख रही है कभी स्वप्न में कृष्ण में देखती है कभी प्यारे साक्षात भी आविर्भूत हो जाते हैं इसके सामने so ये स्फूर्ति तदियाम अपती शाम सुंदर की स्फूर्ति को प्राप्त करते हुए चित्तम समन्ता बित्नोत रक्तम इसका चित्त सर्वत्र सर्वत्र अनुराग पूर्वक आसक्त होता है बित्नोत रक्तम इसका चित्त अनुराग पूर्वक आसक्त हो रहा है ये अपने चित्त को रक्त माने अनुराग युक्त बित्नोति माने स्थित कर लेती है अनुराग से माने वृंदावन की एक एक पत्ती के प्रति एक एक कणिका के प्रति श्री राधिका में अनुराग उत्पन्न हो जाता है बित्नोति रक्तम तो बृन्दाटमी पुष्प शताबी ये वृंदावन फूलों से स्त माने गुथा हुआ है है है माने सर्वत्र सर्वत्र कृष्णम स्फूर्ति मेरी सखी कृष्ण का ही प्राप्त करती है। और आज ये वृंदावन तदी स्फूर्ति को करती हुई श्री कृष्ण की स्फूर्ति को ही यह सर्वदा सर्वदा प्राप्त करती हुई चित्तम समता रक्तम अपने चित्त को सभी वावन की एक एक कणिका में रक्त रूप में माने अनुरक्त रूप में ये लगा देती है वृंदावन के एक एक कणिका से ही कितना प्रेम करती है अपने चित्त को वृंदावन की प्रत्येक कणका के साथ में एक एक घास की पत्ती के साथ में भी ये अनुराग सहित अपने चित्त को आसक्त कर देती है वृंदावन में ये सहज आसक्त है क्योंकि ये वृंदावन प्यारे ही रूप माधुरी को धारण किए हुए हैं और वृंदावन प्यारे के मिलन में सहायक होकर के विराजमान है पुष्पाद बन जात कांतम विलास दिव्य भ्रमलाल राजम पूर्णेंद्र लक्ष्मी भर दिग्ध राधम के माधवम माधवी नस्तवीरन ऐसा कह करके श्री किशोरी जो उस समय ये सुनकर के सखियों के वचन माधवी नाम करके जो सखी है उस माधवी सखी से कहने लगी कि अरे सखी नीला फुल्लत बन जात कांतम नीली आभा वाले फुल्लत माने खिल्ल हैं जहां बन जात बन जात माने नील कमल जो लाल रंग का बड़ा कमल होता है उसका नाम है पद्म जो गुलाबी रंग का बीच का कमल होता है उसका नाम है सरोज जो सफेद रंग का कमल होता है उसका नाम है पुंडरिक, जो पीले रंग का कमल होता है उसका नाम है स्वर्ण कमल और जो नीले रंग का कमल है उसका नाम है इंदिवर ऐसे कमलों के भी अलग अलग नाम हैं पद्म सरोज इंदिवर पुंडरीक स्वर्ण कमल ये सब अलग अलग रंगों के उनके नाम हैं तो इनमें बल जात माने नीरज या पद्म कहकर के जल से जो उत्पन्न हो बड़ा जो हो उसका नाम वन जात बन माने जल जल से जो उत्पन्न हो कमाने भी जल उस जल से जो उत्पन्न हो जल को अलंकृत करे उसका नाम हुआ कमल कम अलंकरोती कमल है जो कमलम जो जल को अलंकृत करे उसका नाम कमल तो अरी सखी नीलाभ फुल्लक वन नीले रंग का खिला हुआ यह बन जात माने हैं अद्भुत इंदिवर कमल है इंदीवर नाम का यह कमल है कांतम उससे शिव अत्यंत अत्यंत सुंदर होकर के विराजमान है और शिव कैसे हैं विलास दिव्यत भ्रमर राजम राज जहां पर बिलासपूर्वक सुंदर दिव्यत माने क्रीड़ा करते हुए भ्रमर भोलों की जो पंक्ति है वो जहां पर राजम माने सुशोभित हो रही है जहां पर विलासपूर्वक भोलों की पंक्ति राजित हो रही है सुशोभित हो रही है भ्रमर संकेत में दो चीजों का दर्शन कर रही है भ्रमर के द्वारा दो चीजों का संकेत करती है भ्रमर माने अलकावली तो जहां भ्रमर का वर्णन है वहां पर सखियों की जो अलकावली कपोल के ऊपर आ रही है वही भोरे है अथवा भ्रमर जो हैं वो नेत्र के प्रतीक हैं मान जहां पर सखी के नेत्र श्री नुकुंज मंदिर में प्रियालाल के रूप माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान हो तो सखियों के नेत्र को ही संकेतित करने के लिए भ्रमर शब्द का विशेष रूप से रस को उन्हें प्रयोग किया वाण साहित्य में भ्रमण शब्द का प्रयोग हुआ अधिकारी को कहीं पता न लगे रस को छिपा के वर्णन करने में जो सौ जो उत्कृष्टता है रस का जो महत्व है उसको यदि अत्यंत स्पष्ट कर दिया जाएगा तो उसका गौरव समाप्त हो जाएगा तो जो गोपनीय वस्तु है मूल्यवान वस्तु है जैसे उसको छिपा करके रखा जाता है इसी प्रकार जो रस है उस रस को छिपाने के लिए रसिक वृंदावन की शोभा के माध्यम से जो प्रियालाल सखीगण इनकी शोभा का वर्णन करते हुए विराजमान सुख कहने का तात्पर्य नासिका सुंदर मुख के बचन शोभन कथन करती हुई ये सखीगण विराजमान हैं तो सखीगणों की वार्तालाप के लिए सुख शब्द का प्रयोग करेंगे को अपूर्व से कोकिल कंठी ही है उसके लिए पिक शब्द का प्रयोग करेंगे कि आज वृंदावन में तोता कोयल बोल रही है अब कोयल नहीं है रसिक जन जो है वो कोयल के द्वारा सीधा उनका जो अर्थ पहले ही उनके हृदय में जो संकेतक ग्रह होगा वह संकेतक ग्रह अवश्य ही श्री प्रियाओं के कंठ का ही होगा तो शब्द के द्वारा जो सजेशन मिलेगा जो संकेतक ग्रह होगा वो संकेतक ग्रह कहीं श्री प्रियालाल के श्रियंग में प्रियाला के श्रीअंग में ही उसका संकेत ग्रह होगा तो यहां पर भी श्री प्रिया वही संकेत करती हुई व्यंजना में रूप माधुरी का वर्णन और ऊपर से श्री की माधुरी का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि नीलाव फुल्लत बन जात कांतम श्री वृंदावन नीले इंदी वरों से सुशोभित होकर के बिराइमान अर्थात श्री सुंदर के अंग प्रत्यंग की इंदी वर के समान जो नील कमल के समान शोभा वो श्री वृंदावन में मैं दर्शन कर रही हूं विलास दिव्य भ्रमराल जातम जिनके विलास बिलासपूर्वक भ्रमराली माने कभी भों कभी पलक और कभी अलकावली बिथुर कर झूमकर कपोलों के ऊपर शोभित होती हुई श्री शामसंदर की अपूर्व अलकावली की शोभा श्री वृद्धावन में मुझे दिख रही है यहां के भवनों का दर्शन करके श्यामचंद्र की अलकावली का ही दर्शन कर रही हैं श्री किशोरी जो और पूर्ण इंद्र लक्ष्मी भर दिग्धराधम जहां पर पूर्ण चंद्रमा श्रीमद वृंदावन में विराजमान है पूर्ण इंदु इंदु माने चंद्रमा और पूर्ण चंद्रमा इसकी लक्ष्मी के साथ साथ दिग्ध राधम जहां पर राधा नक्षत्र भी विराजमान है बलिहारी यह संकेत में अपनी उत्कंठा को प्रकट कर रही है जैसे वैशाखी पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा और उस पूर्ण चंद्रमा के साथ में राधा नक्षत्र अपूर्ण रूप से शिशोभित होता है विशाखा और राधा यह ज्योतिष में एक ही नक्षत्र के दो नाम हैं कहीं उसको विशाखा कहा गया कहीं राधा कहा गया राधा विशाखा एक ही नक्षत्र है और अनुराधा राधा अनुराधा और विशाखा ये तीनों एक ही नक्षत्र के तीन नाम हैं तो पूर्ण चंद्र के साथ में विशाखा नक्षत्र या पूर्ण चंद्र के साथ में राधा नक्षत्र या पूर्ण चंद्र के साथ में अनुराधा नक्षत्र जहां पर अपूर्व शोभा यहां पर राधा विशाखा और ललता ये तीनों ही राधा अनुराधा और विशाखा ये तीन होकर के विराजमान तीनों एक ही स्वरूप हैं श्री राधिका और ललता विशाखा यह अलग अलग नहीं है परंतु राधा शब्द और विशाखा शब्द ये विशाखा शब्द और राधा शब्द ये दोनों के दोनों श्री किशोरी जी मुख्य रूप से वर्णन करने वाले हैं। तो कह रही है पूर्णेंद्र लक्ष्मी भर जहां श्याम सुंदर तो पूर्ण चंद्रमा के समान है और दिग्ध और राधिका से दिग्ध माने आलिंगित होकर वो विराजमान वो लालीला की जय तो श्री राधिका से अनुराधा नक्षत्र से या विशाखा नक्षत्र से वो चंद्रमा आलिंगित होकर विराजमान है अरे सखी के माधवम माधव नस्तवीरन कौन ऐसा होगा जो कि माधव की अरे माधवी अरे सखी ये माधवी श्री किशोरी जो माधवी नाम की किसी सखी से कह रही हैं बोले अरे माधवी कौन ऐसा होगा जो माधव की स्तुति नहीं करेगा के माधवम माधव की कौन स्तुति नहीं करेगा देख के वाह के वाह के वाह ये कहकर के वृंदावन के जितने भी पक्षी हैं वे भी इसी बात को कह रहे हैं कि के, के माने कौन ऐसा होगा जो माधवम नस्तुवी माधव की स्तुति नहीं करेगा अर्थात ये सब माधव की स्तुति करने के लिए हमको भी प्रेरणा कर रहे हैं ये वृंदावन आज शाम सुंदर जैसा दिख रहा है तो वृंदावन की शोभा श्याम सुंदर की शोभा अलग अलग नहीं है वृंदावन का दर्शन वृंदावन का निवास श्याम सुंदर की किशोर जी के चरणों में ही निवास जब भी वृंदावन में निवास करें उस समय विचार करते हुए श्री किशोर जी की कृपालता का कितना अहोभाग्य के हमें अपने चरणों का भ्रमर बना करके अपने चरणों में स्थान प्रदान कर रखा है ये विचार करते हुए श्री वृंदावन में निवास करना चाहिए और यहां पर वही संकेत दे रहे हैं कभी बाहर से आना पड़े वृंदावन में तो वृंदावन में आकर के ये ही अभिलाषा कि हे श्री वृंदावन आप अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करें श्री वृंदावन शतक में प्रोधान सरस्वती पाद उनका द्वितीय शतक में एक बड़ा सुंदर श्लोक है बड़े काम का श्लोक साधकों के लिए वृंदावन का दर्शन करते ही श्री सरस्वती वहां पर एक श्लोक निरूपण कर रहे हैं एक प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रीमदृंदाटवी मम हृदय स्फोरे आत्मस्वरूप अत्याश्चर्य परम परमांद विद्यास्य पूर्ण ब्रह्मा मृतिम धिया बात ननती योपनिषदि अहतेत्र कुततः शिववृंदावन की वंदना में सरस्वती जी का श्लोक है कि हे श्रीमदाटवी हे श्रीमदाटवी श्रीमदाटवी श्रीमत कह करके हे वृंदावन तुम प्रिया जी की ही स्वरूप हो श्रीमत माने श्री किशोरी ही वृंदावन के रूप में विराजमान है हे श्रीमदाटवी मम हृदय आत्म स्वरूपम आप कृपा करके मेरे हृदय में अपना जो चिन्मय स्वरूप है उसको प्रकट करो हाँ, मुझे वृंदावन में ये कंक्रीट का जंगल दिख रहा है पंत ये जंगल हट करके यहां पर जो लता पताओ का रसात्मक जो स्वरूप है वो दिखे वृंदावन में जो माछी मूसर मांगने बंदर चोर जीवा दीमक जीव का ये सब जो दिख रहे हैं ये सब यहां से दूर हो जाएं और इनके आगे बेहरत श्यामा शाम तहा नहीं माछर माखी माछी माछर मांगने मुंह से बंदर चोर दीमक जीव का दसविध घोर दीमक जीव का दसविध घोर चित्त क्यों तो श्री भगवत सिंह पद है कि जहां पर ये सारे दोष विराजमान हैं परंतु जहां पर बेरत श्यामा शाम श्री वृंदावन यदि अपने चिन्हय स्वरूप को प्रकट कर दें तो बेरत श्यामा शाम तहां नहीं माचर माकी फिर न माचर है न मक्की है न कछुआ है न दीमक है न चोर है न खारी पानी है न जागा है जितने भी दोष है बेसब आप काटे बेसब अपने आप दूर हो जाएंगे अपूर्ण रूप से कृपा करते हुए विराजमान तो में मम हृदय आत्मस्वरूप अत्या आश्चर्य आपका जो स्वरूप है वो अत्यंत आश्चर्यपूर्ण आश्चर्य का संकेत कई पिछली प्रकरणों में करी आए हैं कि सारी ऋतुओं का एक काल में उत्पन्न हो जाना विस्तार का संकोच हो जाना संकोच का विस्तार हो जाना बड़े समय का छोटा हो जाना छोटे समय का बड़ा हो जाना जिन लीलाओं को करने के लिए व्यावहारिक दृष्टि से प्रैक्टिकली एक कल्प का समय चाहिए तब भी लीलाएं पूरी होंगी और यहां पर ब्रह्मरात्र वासदेवान मूर्तिता रास लीला के समय वो ब्रह्मरात्रि का जो भोग्य समय है वो तीन याम की रात्रि में ही व्यतीत हो जाता है क्योंकि तो नित्य रास है नित्य राश है तो इसका मतलब है समय तो रहेगा वही तीन याम परंतु तो उसमें इतना विस्तार हो जाएगा कि जिन लीलाओं को करने के लिए एक कल्प का समय चाहिए वो एक कल्प की लीलाएं एक कल्प भोग्य जो लीलाएं हैं वो तीन याम के भीतर ही सब आनंद से पूरी हो जाएंगे तो लीला शक्ति उन लीलाओं का विस्तार कर दे बड़ा समय हो जाए छोटा और छोटा समय हो जाए बड़ा छोटा समय बड़ा हो जाए वो दिखाया रास में कि तीन आम एक कल्प बन गई और बड़ा समय छोटा हो गया वो दिखाया ब्रमोहन लीला में कि एक वर्ष का समय है और सखा कह रहे हैं बोले है, तू कहां चलोगे हमने तो एक और भी ना खायो और एक वर्ष पहले प्रारंभ किया गया भोजन वे एक वर्ष बाद पूरा करते हैं तो समय लगता है ऐसे जैसे बस एक क्षण का के लिए कन्हियां कहीं ओझल हो गया और हमने तो हाथ का कौर हाथ में है कन्हिया आ गया अब खो, खाएंगे ऐसे यहां पर बिराजमान तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अतः प्रभो प्रिया धामनश समय अवचित प्रभावत्वात नात्र किंचित असंगतम श्रीमद वृंदावन में प्रियागण ऐसी धाम ऐसा स्थान ऐसा काल ऐसा जिनमें में अचिंत्य प्रभाव होकर के विराजमान विभु होकर के सब वस्तुएं विभू होकर के विराजमान तो अरी सखी श्री वृंदावन पूर्णेन्द्र लक्ष्मी भर दिग्ध राधम यह वृंदावन ऐसा है जहां पर पूर्ण चंद्रमा विराजमान है उसको चंद्रमा को दिग्ध राधम राधिका ने राधा नक्षत्र जिसका आलिंगन कर रखा है दिग्ध राधम पूर्णेन्द्र लक्ष्मी भट दिग्ध राधम के माधव माधव नरे माधवी ऐसे माधव का कौन स्तुत स्तव नहीं करेगा कौन स्तुति नहीं करेगा ऐसा श्री वृंदावन अपूर्व से विराजमान है नीलांतिम जहां नीले रंग के खिल रहे हैं और बिलास राजम भ्रमराल पूर्वक भ्रमरों की पंक्ति जहां पर राजन मानी सुशोभित हो रही है ऐसा ये वृंदावन मुझे सामने दिख रहा है मनोजन व्याप्त बसंत लक्ष्मी बहन प्रफुल्लोपी सक्ष समालिंगति पुष्प कीटी विश्वास भू श्याम तनऊ नाग इतनी कोई सखी कह रही है कि मनोजन व्याप्त बसंत लक्ष्मी मनोजनी मन में जो उत्पन्न हो उसका नाम हुआ मनोज माने कामदेव उसका इस में रूप है मनोजनी माने मन में उत्पन्न होने वाले अर्थात कामदेव उन कामदेव को व्याप्त वसंत लक्ष्मी कामदेव जिसमें व्याप्त होता है ऐसी वसंत की लक्ष्मी शिवृंदावन में विराजमान है बिल्कुल समयोचित माने बिल्कु ये जो लीला इस समय की लीला ही चल रही है ये।, ये वसंत काल की लीला वो वही वर्णन है तो मनोजन व्याप्त ये होली के अवसर की ही ये पूरी लीला है ये माधव महोत्सव ये माधव के समय इसी समय की लीला है वर्तमान की लीला ही इन्हीं दिनों की लीला है तो मनोजन व्याप्त वसंत लक्ष्मी जहां पर मनोजनी मन कामदेव उससे व्याप्त होकर के ये वसंत की लक्ष्मी है वसंत शब्द वाणी साहित्य में मन के उल्लास का प्रतीक है पीला रंग वैसे भी कहीं उल्लास का प्रतीक होता है लाल रंग वो कहीं आसक्ति का और क्रोध का दो का प्रतीक होता है श्वेत रंग यश और कांति का प्रतीक है हरा रंग कहीं आनंद का प्रतीक हो करके विराजमान है तो रंगों के भी अपने अपने स्वरूप हैं और उनके अलग अलग रंगों के संकेत हैं तो पीला जो रंग है वो मन के उल्लास का ही कहीं प्रतीक होता है और इसीलिए वसंत पंचमी के दिन सर्वत्र ठाकुर जी के बसंती श्रृंगार वसंत वस्त्र पीले जो वस्त्र हैं उनको ही धारण कर तो वो ये कह रहे हैं कि मनोजन व्याप्त वसंत लक्ष्मी ये उल्लास सब खेतों में क्यारियों में बगर बगर डगर डगर में ये बसंत व्याप्त होकर के विराजमान हो रहा है तो मनोजन व्याप्त माने उल्लास मनोज माने कामदेव कामदेव का उल्लास उनसे युक्त बसंत की लक्ष्मी है बसंत माने उल्लास वहन प्रफुल्लोपी बनांत ऐसा ये बनांत वन का प्रदेश अत्यंत अत्यंत प्रफुल्लित होकर के विराजमान है सक्षसमालिंगत पुष्प कीटी विश्वासभू भू श्याम तनऊ नागम सखी पुष्प इस भ्रमरी को देख भ्रमरी को देख पुष्पकीट माने भ्रमर पुष्पकीटी माने भ्रमर ये भ्रमरी सख्स समालंगति पुष्पकीटी कीटी विश्वास भूम भू श्याम ये विश्वास करने वाले शामतन अर्थात भ्रमर उस भ्रमर का आलिंगन नहीं करती है मानो श्री किशोरी बलिहारी मानो किशोरी जी अपनी जो दशा है वो कहीं प्रकट हो रही है जो पेट में खाया जाएगा वही डकार आएगी वही वाली बात है तो आज श्री प्रिया जैसे लोक वेद की सारी मर्यादाओं का श्राद्ध करके जैसे श्याम सुंदर से मिलने के लिए ही व्याकुल हो रही है अपने शरीर की स्थिति ही सर्वत्र सर्वत्र वृंदावन में देख रही हैं और कह रही हैं बोले अरी सखी ये भ्रमरी भी हम सरी की ही है जो ये भ्रमरी अपने भ्रमर का आलिंगन नहीं कर रही है और यह जो सुंदर पुष्प उस सुंदर पुष्प के ऊपर ही ये भ्रमरी आकर्षित होकर के जैसे चल रही है इसी प्रकार हम भी सारी लोक वेद की मर्यादाओं का त्याग करके आज नील कमल रूप अंग वाले इंदिवर अंगकांति वाले उन श्री श्याम की ओर ही हम ढूंढती ढूंढती इस वृंदावन में भटक रही हैं तो जैसे भ्रमरी भ्रमर का आलिंगन न करके नीलकमल का आलिंगन कर रही है इसी प्रकार हम भी श्याम सुंदर को ढूंढती हुई यहां विराजमान है और लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके उत्कंठा पूर्वक दुर्लभ श्याम सुंदर में हमारी जैसी आ सकती है वो ये हमारी साथिन होकर के हमारी संगनी होकर के ये भ्रमरी भी हम सभी का आचरण करती हुई विराजमान हो रही है इस प्रकार परकी प्रेम की जो उत्कृष्टता उत्कृष्टता को भ्रमरी के माध्यम से निरूपण कर रही है समालिंग पुष्प भू की भूमि श्याम तनु माने भोरा उसको समालिंगति नौ यह पूर्वक उस भ्रमर का समालिंगन नहीं कर रही है बल्कि यह इस नील कमल का ही निरंतर निरंतर समा आ, आ, आ, आ, आलिंगन करती हुई उसके माधुर्य का रस का पान करने के लिए ही ये डोल रही है ये वृंदावन की शोभा मनोजनी मन कामदेव उनसे व्याप्त बसंत की लक्ष्मी है वहन प्रफुल्लो बनातेशव ये वृंदावन प्रफुल्ल होकर के विराजमान है पान तो यह पुष्प कीटी देख ये भ्रमरी इसको देख कि अरे सखियों देखो विश्वास की पात्र शाम भ्रमर उनका आलिंगन नहीं कर रही है उसमें इसका राग नहीं है बल्कि यह श्री वो नीलाव फूल बन जात कांतम नील कमल उनका ही आलिंगन करने के लिए उसके माधुर्य का पान करने के लिए ही ये भ्रूमरी विराजमान हो रही है इधर द्वित्रांत पिबंद एश मरंद बल्ली बधू नाम मधुसूद राधे भृषम धावत भान जात श्री पद्मी गंध भरान मदान सारी सखी बोली बोले अरी सखी तू भ्रमरी का वर्णन कर रही है सो तो ठीक है परंतु तो, आहा इस मधुसूदन को देख मधुसूदन शब्द के दो अर्थ होते हैं मधु माने शहद उसका सूदन माने भक्षण जो करे उसको जो ग्रहण करे तो मत्सूदन का एक अर्थ हो गया भोरा और मत्सूदन का दूसरा अर्थ हो गया श्री श्यामचंदर तो इस श्याम सुंदर को देख माने इस भोरे को देख ये भोरा क्या करता है कि दुत्र ऐश मरंदून ये एक दो कली जो है एक दो पुष्प उन पुष्पों के जरा जरा से रस को सूंग सूंग करके जरा जरा सा पी करके और उड़ करके आता है ये भोरा ऐसा चतुर है जो कि खिले हुए इतने पुष्पों में एक दो पुष्प के रस को जरा जरा सूंग सूंग करके वो भाग आता है परंतु पद्मनी एक ऐसी सुंदर है उस पद्मी के उसे ये भागता नहीं है जय मे श्री चंद्रवली जी श्यामला जी भद्रा जी जितने भी वृक्ष के अन्य गोपिकागण हैं उनके तो माधुरी का जरा जरा सा आस्वादन क्यों कृपालु है श्याम सुंदर प्रेम वशीभूत हैं कहीं भी प्रेम है तो प्रेम का त्याग कर नहीं सकते हैं जो प्रेम से उनको बुलाता है तो फिर उसका उसके प्रेम का पोषण तो करते हैं परंतु इनकी वास्तविक हृदय की आसक्ति कहा है हृदय की आसक्ति इनकी श्री वृंदावन पद्मनी श्री विश्वानंदनी में ही इनकी आसक्ति है अन्य यूथेश्वरी में आसक्ति नहीं है इसी भाव को सारी सखी कहीं संकेतित करती हुई कह रही है कि द्वित्रांग ऐश मरंद बिंदु ये भोरा अच्छा शाम सुंदर दो तीन पुष्प उनके मरंद बिंदु उनके माधुरी की बिंदुओं का जरा जरा सा आस्वादन करके उनको जल्दी से बहका करके हां आता हूं आता हूं ऐसा कहकर के बहका करके बहाना बना करके उनसे तो जल्दी से निकल करके चला आता है बल्ली बधू नाम मधसूर नाक्ष है तो लतारूपी जो बधू हैं बंधु लिख रहा है कहीं गलत है वो बधू नाम लतारूपी जो बधू हैं उन लतारूपी बधुओं के दो तीन लतारूपी बधू इनके मरंद बिंदुओं का पान करते हुए ये मधसूर नाक्ष माने मने भोरा राधे भजम धावत भान जात श्री पद्म ये सूर्य के कारण जो खिली हुई सूर्य के प्रकाश में खिली हुई जो पद्मनी है उस पद्मनी की ओर ही दौड़ा हुआ चला आता है अब ये भानुजात में श्लेष अलंकार का प्रयोग हो गया भानु माने भानु के दो अर्थ हो गए भानुमानी श्री भुषवान बाबा उनकी पुत्री भूषवानु बाबा उनकी पुत्री होकर के विराजमान और भानुजात माने जो पद्मनी है उसका भी स्वभाव है कि सूर्य के प्रकाश होने पर ही पद्मनी खिलती है तो भान जात पद्मनी मानी सूर्य के प्रकाश से खिलने वाली पद्मनी की ओर यह भ्रमर उड़ा हुआ चला आ रहा है और दूसरी ओर भान्य माने संकेत में श्लेष में प्रयोग कर रहे हैं तुम्हारे रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए ही ये भोरा उड़ा हुआ चला आ रहा है तो अन्य जो बल्ली है, उन बलियों का बल्ली माने लता बल्ली रूपी बधुओं का लता रूपी बधुओं के का तो एक दो बूद जनासा सूं करके ये बस उनको तृप्त करके उनको बहला करके बहाना बना करके निकल आता है और श्री राधे के तुम्हारे ऊपर ही ये श्याम सुंदर निरंतर निरंतर मडराते रहते हैं ये भ्रमर तुम्हारे ऊपर ही मडराता रहता है श्लेष अलंकार में बड़ा सुंदर प्रयोग हो गया ये ये मधुसूदन शब्द में श्लेष और भानुजात श्री पद्मनी में इन दोनों में तो श्लेष अलंकार हो गया भानुजात श्री पद्मनी में और मधुसूदन में दोनों में श्लेष अलंकार हो गया और वही रूप का शोक्त यही है, है कि अंग लताओं का ये कहीं आस्वादन करता है और तुम्हारे पास में दौड़ा हुआ चला आ रहा है तो राधे भावती माने बार बार आसक्तिपूर्वक धावती माने तुम्हारी ओर ही दौड़ता है तुम कैसी हो बोले भानुजात श्री पद्मनी श्री भूषभान बाबा से उत्पन्न होने वाली शोभा युक्त तो पद्मनी हो जैसे पद्मनी सूर्य के प्रकाश से ही खिलती है भानु के प्रकाश से ही खिलती है ऐसे तुम भी श्री बाबा उनके द्वारा ही उत्पन्न हुई हो श्री कीरत मैया की से उत्पन्न दिव्य कमलनी हो, हो। पद्मनी श्री पद्मनी अपूर्व शोभा पद्मनी होकर के तुम विराजमान और रसशास्त्र में कामशास्त्र में पद्मनी वो सर्वोत्तम नायिका के जो भी गुण हैं वे सारे पद्म निनायिका के गुण तुम में विराजमान हैं जिनके तुलना में अन्य शंखनी हस्तनी वो सब अलग अलग हो जाएं और तुम ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पद्मनी होकर के तुम विराजमान हो तो हस्तनी चित्रणी पद्मनी वे सब अलग और तुम महापद्मी होकर के श्री पद्मनी होकर के तुम विराजमान हो तुम्हारी शोभा का क्या अनुरूपण किया जाए गंधभरान मदान ये तुम्हारी सुगंध के कारण मतवाला होकर के मदान्ध माने भ्रमर भोरे का नाम है मदान्त ये मदान मद सूरना ये भ्रमर तुम्हारी ओर ही दौड़ रहा है स्वयं धैंत मधुन भृंगा माद्यंत साधम ब्रिज यौतु वैशी कलम चंदन गंध बाहांत नाद्यापी कथम तो तमी भी ही। श्री किशोरी जो उस समय बात को टालती हुई और कहती हैं कि स्वयं धैर्य मधुन भृंगा बोले अरी सखी ये भोरे स्वयं रस का पान कर रहे हैं यहां कहने का तात्पर्य है संकेत में कि अरी सखी और तुम्हारी शोभा कोई काम है क्या तुम्हारी जो अलकावली है वे तुम्हारे मुक्कमल का ये अलकावली रूपी भौरे तुम्हारे मुक्कमल का पान करते हुए विराजमान हैं तो ये भृंगा माने अलकावली रूपी भ्रंग तुम्हारे मुक्कमल का पान करते हुए विराजमान हैं तो स्वयं धयंती अद्य मधुने भ्रंगा ये भ्रंग मधु का पान करते हुए विराजमान हैं माद्यंत साधम ब्रज यऊ तु ये भोरा ब्रिज यऊ ही तुम ब्रज सुंदरियों के साथ ये भोरा माध्यं ये उड़ उड़ करके मतवाले होने दो ये भोरे तुम्हारे मुख का पान करते हुए विराजमान हो भौरे माने अलकावली तुम्हारी जो अलकावली है वो तुम ब्रज गोपीका के मुख का पान करते हुए विराजमान होती हो तो स्वयं धयंती धयंती मान पी रहे हैं मधुने भृंगा आज ये भोरे तुम्हारे मुक्कमल का अलकावली रूपी भोरे तुम्हारे मुक्कमल का पान कर रहे हैं केश रूपी भोरे तुम्हारे मुक्का पान कर रहे हैं और ब्रज तुम युवती गण उनके साथ में तुम्हारे माधुर्य का आस्वादन करते हुए माध्यं ये मतवाले हो रहे हैं हाय अरे सखी तुम सब कैसा सुंदर श्रृंगार धारण करके पधारी हूं पंत तो हाय श्याम सुंदर की वंशी अभी तक नहीं बजी ऐसे सुंदर तुम उत्कंठित होकर के प्यारे की सेवा करने के लिए अभिसार करके यहां पर आई हो पंत तो वंशी कलम उस वंशी कल को ये वृंदावन की वायु आज इतनी दुखी इतनी ईर्दशालु क्यों हो गई है वृंदावन की वायु इतनी असूयापूर्ण क्यों हो रही है कि वृंदावन की वायु गंधवाहा माने वृंदावन की यह वायु गंधवाह वायु का नाम है गंध को जो बहन करे उसका नाम गंधवाह गंधवाह माने वायु ये वृंदावन की वायु चंदन गंधवाहा चंदन वृंदावन की यह वायु वंशी कलम नाद्यापि बहनती ये अभी तक वंशी कल को क्यों नहीं ला रही है वृंदावन की यह वायु आज इतनी ईर्षा क्यों हो गई कि यह श्याम सुंदर की वंशी के निर्माद को हम तक लेकर के नहीं आ रही है कब श्याम सुंदर की बंशी को सुनूंगी यह कहने का तात्पर्य है कि बंशी कलम चंदन गंधवाहा तो चंदन की सुगंध से युक्त यह गंधवाहा माने वायु वाहन बनकर के वंशी कल को श्याम सुंदर के वंशी ननाद को अस्पष्ट वंशी ननाद को नाद्या बहनती हाय हमारे पास में क्यों अभी तक नहीं ला रही है कथम त्व अमी ही। ये अभी ही इन जो वायु हैं इन वायुओं के द्वारा ये हमारे पास में इस बंशीनाथ को क्यों नहीं ला रही है बंशीनाथ को क्यों नहीं हमारे पास में ला रही है बंशीनाथ हो गया वाहन वस्तु और ये वायु हो गई गंध बाह होकर के उसकी वाहन वायु रूपी वाहन के ऊपर सुंदर का वंशीदनाथ क्यों नहीं आ रहा है अब बैशीनाथ ये कहीं चंचलता कर रहा है असूया कर रहा है शाम सुंदर तो बैंशी बजा रहे होंगे परंतु ये हमारे पास में बंशी को नहीं आने दे रहा है कहीं ये दूसरी जगह तो नहीं ले जा रहा है सखी, कहीं मन में ईर्षा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राधा कुंड की तरफ बंशी निनाद की हवा नचल करके और वो कहीं दूर दूसरी ओर श्री चंदावली जी का जो चंद्र सरोवर है उस चंद्र सरोवर की ओर यह हवा चलनी लगे तो बंशीनाथ कहीं वहां चंद्र सरोवर पर पहुंच आए वो कहीं उत्तर दिशा की ओर न जाकर के कहीं दक्षिण दिशा की ओर यह बंद गंधबाह कहीं चला तो नहीं रहा है ऐसी गड़बड़ नहीं हो जाए ये उत्तर दिशा की ओर ही श्री राधा की ओर ही इस हवा को चलना चाहिए कहीं उल्टी हवा नहीं चलने लगे ये कहीं वैशी को वो दक्षिण की ओर ले जाए कहीं चंद्रसरोवर की ओर ले जाए रिठौरा की ओर ले जाए कहीं ऐसा न हो ये वैशी सर्वदा सर्वदा आना चाहिए यह श्री राधा कुंड की ओर ये रिठोरा की ओर नहीं जाना चाहिए ये चंद्र सरोवर की ओर नहीं जाना चाहिए ये कहीं मन में जो ईर्ष्या भाव है वो ईर्षा भाव भी यहाँ पर विराजमान है उसकी ओर भी संकेत कर रहे हैं कि ये गंधवाह कैसे हमारे प्रति असूया धारण करके दूसरी ओर ही ले रहा ले जा रहा है हरिश गोप से ब्य प्रायोगता धैर्य बराली क्षाता जगत प्राण बाता प्राणतयालम प्राण पदम हरेश ब्रजेतु हरेशम सुंदर की गंध का वही तुम्हारी उपसेव्य श्याम सुंदर की श्रीअंग गंध का तुम सेवन करो सेवन करो प्रायोगता धैर्यमयी बराली देख अब धैर्यमयी मई जो भ्रमर समूह है वो भ्रमर समूह प्रायः चलत गया चला गया है हरि की गंध का अब तुम सेवन करो अरी सखी भ्रमरों से घबराने की जरूरत नहीं है भ्रमर अब दूर हो गए हैं श्याम सुंदर की जो गंध है उसका तुम सेवन करो क्षाता जगत प्राण तयाप बाता इस वायु को सब लोग प्राण भूत कह करके प्रसिद्ध करते हैं ये वायु प्राण है प्राण है वायु का एक नाम प्राण भी होता है वायु का एक पर्यावरण शब्द है प्राण प्राण को भी वायु कहते हैं तो ये वायु प्राणतया खाता प्राण नाम से भी प्रसिद्ध है ब्रजंती अलम प्राण पदम ब्रजेतु आज प्राण पदम ये प्राण प्रदान करते हुए ब्रजेतु हमारे समूह की ओर भी ब्रजंती अलम देखो ये वायु हमारी तरफ चली आ रही है श्याम सुंदर की श्री अंग से युक्त ये वायु हमारी ओर चली आ रही है इसका तुम आश्वरण करो अरी सखी भ्रमरों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है भ्रमर अब दूर हट गए हैं और ये वायु हमको मिल रही है अन्यथा जो भ्रमर थे वे कहीं बीच में बाधा डालने वाले थे अर्थात अब बीच में कोई बाधा नहीं है अब सारी लोकवेद की मर्यादा का त्याग करके श्याम सुंदर की अंग का करो यहां पर एक बड़ा सुंदर यह संकेत एक सिद्धांत निरूपण कर दिया कि श्री प्रिया जब अभिसार कर रही हैं उस समय उनके हृदय में पर भाव है परंतु जब नुकुंज मंदिर में प्रवेश कर लेंगी और सखी गणों के द्वारा योगपीठ में उनकी सेवा होगी उस समय श्री प्रिया भूल जाती हैं कि हम पर किया और उस समय बिल्कुल वही स्थिति जैसे श्री महा ज, जहां स्वरूप सेवा हो रही है जहां पर सिद्धांत सेवा हो रही है वहां पर प्रिया लाल एक तत्व होकर के ही विराजमान और सखीगढ़ सेवा करते हुए विराजमान हैं तो श्री नकुंज मंदिर में प्रिया ने प्रवेश किया श्याम सुंदर का जब दर्शन किया तो दर्शन करने में इतनी विफल हो जाती हैं फिर प्यारे के अतिरिक्त भी बाहर की कोई दुनिया है उस दुनिया को भूल जाएंगे जब उनको याद दिलाई जाएगी कि आ गुरुजन आ रहे हैं कोई गोपी आ रही है तब उनको होश आएगा और हम बड़ी कठिन से यहां पर आई है और उस समय उनको बाहरी परिस्थितियों का ज्ञान होगा नहीं तो रसकी इतनी तीव्रता है कि रस की में जब नुकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं किया एक तरह से नुकुंज मंदिर के बाहर तो पर किया है परंतु तो जब नुकुंज मंदिर में विराजमान है और योगपीठ में सखीगढ़ सेवा कर रही है उस समय न सखियों को होश है कि इस नुकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है न श्री को होश है ना श्याम सुंदर को हो से होटी बदरिया या लीला शक्ति उस समय उनको सुबह बोध कराएगी किसी जन आ रहे हैं यशोदा जी व्याकुल हो रही हैं गैयाओं के धार काटने का समय हो गया है बछड़ा रमहा रहे हैं गैयाए है, उस समय बालकों को दूध पिलाने के लिए व्याकुल हो रही हैं श्री यशोदा जी कही बुलाएंगे रसोई करने के लिए तुम है तब श्री प्रिया को होश आता है कि अरे गोष्ठी की जो लीला है उसकी भी जुम्मेदारी कहीं हमको संभालनी है तब उनको होश आएगा और तब कुंज भंग लीला में श्री प्रिया उस समय कुंज से कहीं बाहर पधारेंगे परंतु जब योगपीठ में विराजमान हैं उस समय कोई होश नहीं है उस समय बिल्कुल बस ये प्यारे में इनकी प्रिया ये मेरी सखी तो हम में सखियों के साथ में प्यारी की सेवा करते हुए विराजमान तो यह कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कहने का तात्पर्य कि निकुंज मंदिर में है वहां पर श्रम तम गम भ्रम यह चार वस्तुएं हैं निकुंज में मिलन के समय श्रम तम ग्रम भ्रम यह चार वस्तुओं का लोप है श्रम का तात्पर्य के प्यारे बड़े कठिन से मिले हैं और हम श्रम करके अभिसार करके यहां आए हैं इस बात को भूल गई अनंतकाल से मिल रही है अनंतकाल तक मिलती रहेंगी यही भाव बराजमान श्रम नहीं श्रम श्रम नहीं अब रहा तम बहुत संक्षिप्त में तम का तात्पर्य है बिरह माने पृथ्पक्षा के कारण जहां तम का तात्पर्य है बिरह तो वहाँ पर नहीं है मिलन के समय नुकुंज मंदिर में जो भी बिर है वो उत्कंठा रूप बिर है स्थूल बिरह नहीं बिर दो प्रकार का होता है एक ब्रह होता है स्थूल विरह एक होता है सूक्ष्म विरा सूक्ष्म तो सर्वदा बना रहेगा क्योंकि तो सूक्ष्म ग्रह के कारण उत्कंठा बढ़ेगी परंतु स्थूल जो बिह है वो नहीं है श्याम सुंदर को गैया चलाने जाना है ये परवाह नहीं है और प्यारे कहीं दूर चले जाएंगे ये चिंता भी प्रियाओं को नहीं है श्रम तम फिर तम का एक अर्थ है कि प्रतिपक्षाओं की स्थिति भी वहां पर नहीं है जब प्रिया लाल दोनों आपस में मिल रहे हैं उस समय बस मैं और मेरा प्यारा बस दो ही जने हैं और दुनिया में इसके अलावा दुनिया है ही नहीं कोई तो ये प्रतिपक्षाओं का तो श्रम तम तम का तात्पर्य है के सपत्नियों के द्वारा कोवाइफ जो हैं उनके द्वारा सपत्नियों के द्वारा कोवाइफ जो हैं सपत्नी उनके द्वारा कहीं बिरा है ये भाव भी वहां पर नहीं है एकदम मिलन की स्थिति में न श्रम है न तम है फिर गम गम का तात्पर्य है दूर जाना स्थूल बिरह तो स्थूल बिरह भी नहीं है सूक्ष्म बिरह है और भ्रम भ्रम का तात्पर्य है कि कहीं गोचस् खलन होने पर या किसी अन्य प्रकार से मान उत्पन्न होना तो स्थूल मान भी नहीं है सूक्ष्म मान तो बना रहेगा बामता तो बनी रहेगी परंतु तो स्थूल मान नहीं है तो ये चार चीज निकट मिलन के समय श्री योगपीठ में जब प्रियालाल बिराजमान हैं उस मिलन के समय चार चीजें इनकी विस्मृति है श्रम माने अभिसार तब माने प्रतिपक्ष गम माने दूर प्रवास और भ्रम माने कहीं मान का स्थूल मान का सकारण मान का उदय निष्कारण मान तो उदय हो जाएगा परंतु सकारण जो मान है वो सकारण मान का यत्र हेतु अहितु तो चौ यो मानो ची मान दो प्रकार का है एक हेतु एक अहेतु तो हेतु जो मान है वो हेतु मान नहीं अहेतुक तो मान उत्पन्न होता वो तो रहेगा वो तो मिलन में रस को बढ़ाने के लिए है क्योंकि भूख और भोग की सामग्री दोनों एक काल में होगी तो भोग बढ़ेगा और यदि भूख नहीं है तो फिर भोग सुखद नहीं होगा इसलिए और मान ये दोनों तो मिलन के समय एकांत मिलन के समय भी सर्वदा सर्वदा रहेंगे जहां स्वकीय भावना है नित्य विहार है उस नित्य विहार में भी ये भावना रहेगी तो नित्य विहार की जो भावना है जब श्री प्रियालाल नकुंज मंदिर के भीतर आ गए उसमें तो नित्य विहार है जब तक निकुंज मंदिर के बाहर है आ रहे हैं उस समय जो कहीं गमनागमन पूर्वक गोष्ठ निकुंज इनका स्मरण वहां पर विराजमान है परंतु जब मिल रहे हैं वहां पर मिलन नहीं है तो मत कामा रमणम जारम मत्स्वरूप विदोबलाहा ब्रह्म माम परम प्रापु हूँ संगाक्षत सहस एकादश स्कंध में श्याम सुंदर ने जो कहा उद्धव जी से मत कामा रमणम मैं रमण भी हूं और जाार भी हूं रमण का मतलब है परमस्वी और जार का तात्पर्य है परकीय अभाव तो परकीय अभाव और जान ये दोनों परकीय अभाव बाहर है नुकुंज मंदिर में जब है विलास के समय उस समय परकीय अभाव नहीं है उसका आरोप कहीं कराया जाएगा ऐसे श्री प्रियालाल ये श्री किशोरी जी कह रही है कि अदी सखी वृंदावन है अभी तक श्यामसुंदर की बंशी क्यों नहीं बजी श्याम सुंदर अभी आते होंगे ये वायु शाम सुंदर की बंशी के ननात को बहा करके क्यों दूर ले जा रहा है इत्यादि इत्यादि ऐसे सखियों की वार्तालाप यहां पर चल रही है बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरी गोविंद चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज एक विधि है बाबा बाबा के ज़रूरी जब एक नाम की श्री बाबा की जो, जो रसा